एक िस भाग कपियो द्वारा चलना उन वैज्ञानिकों के लिए जो मानव जाति के उगम की खोज कर रहे थे एक वयस्क मादा के जीवाश्म जिसे लूसी नाम दिया गया है कई माहों में यह एक उल्लेखनीय खोज थी उस समय तक यह ज्ञात आधुनिक मानव की सबसे प्राचीन और पूर्ण पूर्वज थी उसके प्रदेश और जांघ की हड्डियों के मिलने से इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि वह सीधे कड़ी होकर चलती थी अन्य उल्लेखनीय गुणों में लूसी के पैरों के अंगूठे का अन्य उंगलियों के साथ सुयोजन था जो कि आधुनिक मानव के पैरों का गुण है इसके अलावा के अनेक जीवाश्म और भी मिले हैं। ऑस्ट्रोलोपीत ऑफरेंसिस के दो पैरों पर चलने में समर्थ होना आधुनिक मानव के विकास की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम था अब यह माना जाता है कि उसके बाद ही करीब एक लाख वर्ष पहले मस्तिष्क का आकार बढ़ने से मानव प्रजाति आज की इस स्थिति में पहुंची है यह तब संभव हुआ जब मस्तिष्क अधिक सामर्जवान हुआ और उपकरण बनाने जैसे जटिल कार्यों के लिए भी उसके हाथ स्वतंत्र हो गए दो पैरों पर खड़े होने चलने की क्षमता ने मैदानी जीवों को कई गुण प्रदान किए थे उदाहरण के लिए वह अपने आसपास के क्षेत्र को अच्छी तरह से देख सकते थे और पर बक्षियों को आग्रिम चेतावनी भी दे सकते थे इससे उन्हें भोजन को खोजने में आसानी होती थी इसके अतिरिक्त स्वतंत्र हाथों से उनके द्वारा भोजन एकत्र करने और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के साथ अपने परिवार और समूहों के साथ खाना बांटने में सुविधा होती थी बाद में इनके लिए उपकरण और हथियार बनाना भी संभव हुआ जिसका उन्हें बहुत लाभ मिला यह करीब 40 लाख वर्ष पूर्व हुआ था जब आरम्भिक पूर्वज पेड़ों के जंगली जीवन से जमीन पर उतर आए थे और पर्यावरण में हुई उथल पुथल के कारण उन्होंने जमीन पर एक दूसरी तरह का जीवन जीना आरंभ कर दिया था करीब 24 लाख वर्ष पूर्व से लेकर आज के समय के जीवाश्मों को होमो होमो वंश में रखा गया है के अवशेषो को मानव परिवार का पहला वास्तविक सदस्य माना गया है जिसे अफ्रीका महाद्वीप के केन्या स्थित आलवई जॉर्ज स्थान पर सन 1963 में खोजा गया था ये अठारह लाख ,00 वर्ष पुराने कंकाल नए से संबंध रखते हैं, जो है अधिक मानव के उपकरण बनाने वाले सबसे पहले पूर्वज थे लगभग 15 लाख ,00 वर्ष पूर्व होमो होमोहाइबलिस के खत्म होने के समय आधुनिक मानव के अधिक विकसित पूर्वज प्रकट हुए जिन्हें होमो या सीधा कड़ा होने वाला वाला कहा गया। बड़े मस्तिष्क हमारा यह पूर्वज सच्चे अर्धो में घुमक्कड़ था यह पहले आरंभिक मानव थे जो अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर पूरे विश्व में फाइल गई है